देवी भागवत पांचवा स्क मुंड का निधन तथा रक्तबीज के साथ देवी की बातचीत तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूम पर पड़ गया अपने भाई को धराशाई देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा उसकी बाण वृष्टि बड़ी ही भयंकर थी परंतु देवी ने इस कास्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले फिर अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया यद्यपि मुंड महान बलशाली था फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह न थका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया आकाश में रहने वाले सम्पूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे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 चंड और मुंड दोनों दानवों को खरे की भांति गले में रत्ती डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई आकर बोली प्रिय इन दोनों पशुओं को लो युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानुओं को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूं भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास उपस्थित थे उनके ऐसे दीनहीन दशा थी मानोशियार हो भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा रणप्रिय तुम बड़ी विदुषी हो शीघ्र ये देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा युद्धरूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है इसमें तलवार खंभे का काम देती है उसी के द्वारा इनका आलम्भन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके कहकर काली ने तलवार से चन्न और मुंड के मस्तक काट डाले तदनंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगी इस प्रकार उन प्रबल दानों का वध देखकर कर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी काली के तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है मैं तुम्हें उत्तम वर देते हूँ चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी व्यास जी कहते हैं तदनंतर चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी सुंभ के पास पहुंचे कितने ही वीरों के अंग बाणों से कट गए थे कितनों के हाथ शरीर से अलग हो गए थे उनके शरीर से रुधिर की धारा बह रही थी वे रोते हुए सामने उपस्थित हुए और कहने लगे महाराज हमें बताइए अब काली सबको खा जाना चाहती है उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंड और मुंड को मार डाला बहुत से सैनिक उनके ग्रास बन गए अंग भंग हुए हम लो, सब लोग अत्यंत घबराए हुए हैं प्रभो काली के प्रयत्न को युद्धभूमि अत्यंत भयंकर हो गई है मानो देशवासी बहुसंख्यक पैदल सैनिक हाथी और घोड़े मरे पड़े हैं रुधिर मांस और मज्जा की एक नदी बह रही है। कटे केस उसमें सेवार के के के समान जान पड़ते हैं। रथों टूटे हुए चक्के भवर हैं। बिना बाहु मछली और कटे मस्तक तुम्बी फल के समान जान पड़ते हैं उसे देखकर कातर हृदय वाले काप उठते हैं साथ ही सूरवीरों के हृदय में उत्साह भर जाता है महाराज अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार कर डाले। इसमें कोई संशय नहीं है धनुजेश्वर से भी युद्धभूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है वैसे ही काली के अनेकों बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं अतएव राजेंद्र आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं